गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धम्मो धम्मोसनों से संकलित प्रवचन नंबर उनासी भाग एक असहनीय प्रशंसा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 कभी कहता भगवान को ऐसा नहीं कहना था कभी कहता भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए आदि आदि। उस लालुदाई ने उपासकों को कहा क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी क्या रखा है सारी पुत्र और मौत गल्लाएं में? कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो परख करनी है तो पारखियों से पूछो जवाहारात पहचानवाने हैं तो जौहरियों से पूछो मुझसे पूछो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 भगवान के पास खबर पहुंची भगवान ने कहा भिक्षुओ अभी ही नहीं यह लालुदाई जन्मों जन्मों से ऐसी ही गंदगी में गिरता रहा है भिक्षुओ अहंकार गंदगी है मल है भिक्षुओ अल्पज्ञान घातक है शब्द ज्ञान घातक है शास्त्र ज्ञान घातक है इस लालुदाई ने थोड़े से शब्द सीख रखे अनुभव के बिना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 अस्याय मला मंता अनुठान मला घरा मलम वनस को सज्जम पमादो रखतो मलम स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है झाड़ बुहार न करना घर का मैल है आलस्य सौंदर्य का मैल है प्रमाद पहरेदारों का मैल है ततो मला मलंतरम अविद्या परमम मलम एतम मलम हतवान निमल्ला होए भिक्वे इन सब मलों से भी बढ़कर अविद्या परम मल है परम मैल है भिक्षुओ उस मैल को छोड़कर निर्मल बनो सुजीवम अहिरकेन काकसूरेन धनसीना पखंदिना पगव्यन संकलिठेन जीवतम निर्लज कौए जैसा सूर लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता लगता है हिरमिता अली निचम सुचिग सुद्धा जीवेन पश्यता लज्जाशील नित्य पवित्रता के गवेशक सजग मितभासी भाषी शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता लगता है एवं भोपुरिस जाना ही पापधम्मा असंजता मातम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 दर्शन की बड़ी बड़ी उलझी हुई धारणाएं नहीं कह पाती वो छोटी छोटी कथाएं जिन्हें बच्चे भी समझ लें कहने में समर्थ हो जाती इस छोटी सी सीधी सादी कथा को एक एक पर्थ उघाड़ के समझो श्रावस्ती नगरवासी उपासक सारी और मौत के पास धर्म श्रवण सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे ये बुद्ध के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 जिन लोगों को आपके पास ध्यान उपलब्ध हो गया है आप उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं करते मैं कहता हूं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बड़ी जलन होगी बड़ी ईर्षा पैदा होगी अगर मैं एक के नाम की घोषणा करूंगा कि यह ध्यान को उपलब्ध हो गया तो बाकी सब उसके दुश्मन हो जाएंगे और बड़ी राजनीति पैदा होगी और बड़ी खींचातान मच जाएगी वह नाहक कष्ट में पड़ जाएगा ध्यान की घोषणा उसे बहुत उपद्रव में डाल देगी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 शायद जितने लोग आज विकृत हैं उतने विकृत नहीं थे इसलिए कि शायद सौ आदमी सुनते तो एक आध लाल हो जाता था निन्यानबे को तो हिम्मत बढ़ती थी निन्नाबे को तो लगता था अगर इसको हो गया तो हमें भी हो सकता अब हम लगे जोर से अगर सारी पुत्र को हो गया तो हमें क्यों ना होगा निन्यानबे को तो इससे प्रेरणा मिलती थी इसलिए घोषणा की निन्यानबे को तो बल मिलता था आश्वासन बढ़ता था श्रद्धा बढ़ती थी कि हो सकता है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 क्यों कभी ये आदमी बदला लेगा ये मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा ये पैर में झुक तो गया लेकिन अब ये बदला किससे लेगा इस बात का ये घड़ी इसके जीवन में आई मेरे कारण तो मुझी से बदला लेगा ये आज नहीं कल मुझे गाली देगा ये मेरे खिलाफ कुछ खोजेगा ये कोई ना कोई बहाना निकालेगा और बदला लेगा तुम अगर इतिहास से परिचित हो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 सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे गैर सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे जो ठीक यही कहते यह कहानी फिर दोहर रही यह कहानी सदा दोहरती रही इस संसार में नया कुछ होता नहीं इस संसार में करीब करीब जो हो चुका है वही फिर फिर होता है यह संसार बड़ी पुनरुक्ति है तुम्हें कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि भगवान ने ऐसा कहा नहीं कहना था यह गलत बात कह दी यह उचित नहीं था कहना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 गौशालक की महावीर के द्वारा की, की गई आलोचना पढ़ी तब वो जरा हैरान हुए मैंने उससे पूछा तुमने बुद्ध के शास्त्र पढ़े बुद्ध के द्वारा की गई आलोचनाएं पढ़ी वेलठी संजय प्रकुद्ध इनकी आलोचना पढ़ी बुद्ध के द्वारा की गई मैं अगर साईं बाबा के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 लेकिन तुम्हें यहां भी लोग मिल जाएंगे वो कहेंगे आज भगवान ने ठीक नहीं कहा दो चार कोई इकट्ठा करके ग्रोह बना के वो समझाएंगे कि ठीक नहीं कहा ये बात नहीं कहनी थी ये बात उनके योग्य नहीं है यह प्रकारांतर से बदला ले रहे ये झुके इस बात को भूल नहीं पाते ये किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएंगे इनसे तुम सावधान रहना यह लालूदायी है